निवृत्ति है साधर है देखो, तो कर्म तो है परंतु कामना नहीं है तो प्रश्न ये हुआ कि ठीक है निष्काम कर्म करता है परंतु करता पने का भाव है कि नहीं है है ना मतलब तो करता पने का भाव है है ना तत्व तो अभी वो संसारी है करता होगा तो भोक्ता भी होना पड़ेगा अपन तो का भाव नहीं है नहीं है तो ज्ञान हो करके कर्ता करतापन मिल गया है कि केवल कर्ता अपन की भावना ही करता है, है ना तो अकर्तापन की भावना अज्ञान की उपस्थिति में कि अज्ञान की, की निवृत्ति में गोविंद नमो नारायण ना तो आपको सुनाया अज्ञान मिटना जरूरी है दो, दो करके, चार स्थिति के दो, दो विभाग करके आठ विभाग बता हो दिया महाराज ओ नमो नारायण ना आयो तो अज्ञान मिटना जरूरी है अब सूरदे विपरीते विपरीत अविद्या जो दिव्य विद्या कामो लोलुगंतो दूर में आपको पहले विद्या और अविद्या इन दोनों शब्दों के अर्थ के बारे में एक बात वो तो ऐसे कहते हैं कि हो इतरे तरह विवेक इतरे तरस् अभ्यास ही अवृत्या सद विवेक वस्तु स्वरूप निर्धारण तो विद्या सत्य क्या है और अन्य क्या है क्या है और मिथ्या क्या है इन दोनों का ठीक ठीक विवेक न करके तक को झूठ समझ बैठना और झूठ को समस्त समझ बैठना इसका नाम अविद्या है और तक और झूठ का ठीक ठीक विवेक करके वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करना निश्चय करना विद्या है परंतु तो ये विद्या और विद्या के संबंध में भी लोगों की जो धारणा है ना सच और झूठ का ठीक ठीक विवेचन करके व्यक्तों के स्वरूप का निर्धारण करना निश्चय करना विद्या है परंतु तो ये विद्या और विद्या के संबंध में भी लोगों की जो धारणा है ना वो बड़ी विचित्र विचित्र है वो तो आप जीवन में देखें जहां आपको काम करना होगा वहां विद्या और अविद्या दोनों की जरूरत पड़ेगी विद्या दोनों की कैसे जरूरत पड़ेगी तो आपने आग से एक तो बहुत बढ़िया चीज देखी ये विद्या हुई आंख से देखा यह ज्ञान हुआ और हाथ से उस चीज को उठाएंगे ना तो हाथ से कर्म होगा ना और कर्म को तो विद्या है नहीं हो तो आंख देखेगी हाथ उठा लेगा आंख देखेगी जमीन और पाव उत् पड़ेगा बिना आख से देखे पाव रखना नहीं मिलता है होने हमारे जीवन में ज्ञान और ज्ञान दोनों का समुच्छय व्यवहार में देखने में आता है एक चीज को हम पहले जानेंगे तब चाहेंगे तब करेंगे और ऐसे भी होता है करेंगे करेंगे जानेंगे डॉक्टर एक दया का प्रयोग है ना कई करोड़ मरीज पर करता है जब देखता है कि इसके कितने मरते हैं और कितने बचते हैं कितनों का रोग मिटता है कितनों का नहीं मिटता है प्रयोग करते हैं ना, ना। अंदर विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ने के लिए कितने प्राणियों पर नक्कर लगाना पड़ता है करके के समझना और सम के करना ये बात लोकभ व्यवहार में चलती है जहां कर्म और भोज दोनों होते हैं व्यवहार ऐसा नहीं होता जिसमें विद्या और अविद्या का समुच्चय न हो समुच्चय न हो एक बार में धर्म देने का साक्षार्थ हुआ बनाया तो बात सी है जरा पुरानी है क्योंकि 40-45 चालीस पचास चालीस वर्षी तब दो सनातन धर्म का साक्षार्थ ठंडा पड़ तो गया है ना पहले तो ज्यादा होता था।, था। एक गांव में मंदिर था शंकर जी की पूजा होती थी महासैन ने कहा कि यहाँ ही पूजा जो है ये तो मूर्खता है शास्त्रार्थ तो हो जाए सनातन धर्मी लोग हो गए मंत्र बन गया सनातन धर्मी की ओर से जो तो पंडित आने वाले थे वो नहीं आए आये तो पुजारी जी ने कहा कि देखो भाई पंडित नहीं आया तो नहीं आया हम तो अपने भगवान को लेकर शास्त्रार्थ करेंगे अपने भगवान को लेकर शास्त्रार्थ करेंगे आओ जिनको शास्त्र करना हो कर लो। तो बड़ा तो जो शंकर जी का बड़ा पिंड था मूर्ति नर्मदा सुनकर कमरे लगते में बाह फूक के और लेरा ले तो जो कुछ करना है तो कर लें सच्ची है ना जी ने बड़ा साकार मूर्ति का दो खंडन किया ज्ञान विज्ञान देखो ज्ञान विज्ञान तुम्हारा खंडन हो गया ना अब देखो हमारी साकार मूर्ति का चमत्कार अब हम अपने साकार को मारेंगे तुम्हारे सिर पर और तुम अपने निराकार को मारो हमारे सिर पर देखो विजयी कौन होता है विजयी कौन अब हो जाए समस्या यहाँ बता और समाधि लोग भाग गए मत के, बाबा बस की मूर्ति तो जिसके सिर पर तो करेंगी तोड़े मैं समर्थन करते के लिए कोई लड़ाई का समर्थन करने के लिए ये बात नहीं कह रहा है और एक बात और सुना दे कि हमारा जो रहा है तो निराकार भी है साकार भी है और निरा साकार दोनों से विरक्षण भी है ना है ना साकार भाव के अनुकूल निराकार साकार भाव के अनुकूल शक्ति से अवच्छे जो क्रम है उसमें निराकारता और साकारता दोनों विवर्त मात्र है क्या निराकार के लिए लड़ना क्या साकार के लिए लड़ना वेदांत में लड़ाई झगड़ा नहीं है एक साकार निराकार उदय और भाला सत्य मने साकार निराकारता दोनों केवल विदर्तना है और वो भी उस तत्व को समझवाने के लिए कल्पना करके ये बात हो कल्पना करके ये बात कहते हैं बड़ा वृक्षण सत्य है तुम्हारे क्या पक्षपात है तो इधर तो तो का, का पक्ष की उधर का पक्ष को समझो जैसे आपके बिना पाव से चलना नहीं हो सकता और हाथ में चाहे लड्डू हो लेकिन जीव के बिना उसका स्वाद नहीं आ सकता तो हाँ लड्डू का होना कर्म का बल है और जीव पर श्राद आना ये ज्ञान है जैसे ज्ञान और कर्म बोलो के समुचय से भोग होता है जैसे आप से देखना और गांव से चलना ये ज्ञान और कर्म बोले के समुच्चय से व्यवहार होता है इसी प्रकार यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो क्या ऐसे ही समुच्चय होगा प्रश्न ये है क्या वहां की गति है क्या वहां की गति है वस्तु का दो तो एक विद्या और एक अविद्या तो आत्मा में स्थिति प्राप्त करना हो तो अविद्या से निवृत्त होकर विद्या में और विद्या, विद्या दोनों का अविद्या अपना आदि विद्या न्याया ही कहकर जब तक अविद्या की निवृत्ति न हो तब तक अपने ना जो स्वरूप है वो विद्या विद्या अविद्या दो परंतु साधन काल में साधन काल में विद्या और अविद्या इनका कैसी निर्णय करना बोले भाई दूर में थे विपरीत है नासमझी का रास्ता एक है समझदारी का रास्ता दूसरा है और ये दोनों परीत नहीं है परीत माने अनुगत समितने पर ही परित कहते हैं है परीतेपरी सूची का सबका विवेक करना पड़ेगा सब अद्वितीय से अद्वितीय का विवेक करना पड़ेगा ये विवेक का मार्ग है ये जिज्ञासुओं का ये जिज्ञासुओं का मार्ग है बोले तो भाई नहीं हमको तो विषय भोग चाहिए खूब आनंद से विषय भोग से रोकता कौन है करो नहीं हमको तो कल ही कारखाना चाहिए बोलो करो कल कारखाना खो दो कौन कहता है कि छोड़ की फिर तो गिराज्ञान प्राप्त करो वो दे नहीं भाई हमको तो हमको तो अमुक अमुक अमुक अमुक वस्तु इकट्ठी करनी है तो तुम इकट्ठा करो लेकिन आ, जब संग्रह से जब भोग से जब कर्म के विस्तार से हो करके वस्तु के ज्ञान की इच्छा होए, जिज्ञासा होए, गए तब इधर आना अविद्या का मार्ग दूसरा है भिन्न गति है वो परिच्छिन्न में ले जाकर डालती है और विद्या का मार्ग दूसरा है वो परिचिन से अपरिचिन्न की ओर ले जाकर डालती है विद्या विद्या कियादा। लोक में जिसको कहते हैं श्रेय आदि साधु भवती जो विद्या के मार्ग में चलता है वो श्रेय को ग्रहण करना चाहता है और वो निश्रेय का भागी होता है और ही अर्थात जो जव प्रेमी और वह अपने स्वार्थ परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है जो केवल इंद्रियों की तृती के मार्ग में लग जाता है क्योंकि ये विवेक और आत्मक होने के कारण अविद्या अंधी है आत्मक है और विद्या सृष्टि है विवेक आत्मक है साफ़ कर देती है कि हम कौन हैं और कहा रहते हैं मिला कौन है और कहा रहते हैं तो लौकिक दृष्टि से भी इसका विवेक यदि हम करें तो संसार में इसके लिए स्थान प्राप्त होता है हो देखो हम जीना चाहते हैं ये जीना चाहते हैं क्या है ईडी हम बने रहें क्या है जीना चाहते है क्या है तो देखो शरीर के रूप में जब जीना चाहते हैं तब हमको खाने के लिए चाहिए हो, पांच भौतिक शरीर के लिए पांच भौतिक भोजन चाहिए पांच भौतिक वस्त्र चाहिए पांच भौतिक मकान चाहिए पांच भौतिक औषध चाहिए इसको पांच भौतिक पांच भौतिक शरीर को हा? ये क्या है कि ये सबंस में कल्पित सदंस के प्राधान्य से कल्पित जो जीवन चर्चा जो विमर्त है उसकी अपेक्षा होती है और मैं जानना चाहता हूँ से रहना चाहता हूँ अपने को शुद्ध चित स्वरूप न जान करते देखो अपने को शुभ स्वरूप न जान करके मरण से जीत हो करके जैसे को जिलाए रखने के लिए रूप में रूप उपकरणों की आवश्यकता होती है उम्र से अपने को शुद्ध चिद रूप में न, न जान करके है ना चिदर्त तो अंत कर वाला अपने को जान करके ना हमको बोथी की जरूरत है हमको पुस्तकालय की जरूरत है हमको शिक्षक की जरूरत है ना? और अपने को ना? तब वहां न विद्यालय है न बोथी बनना है है ना? न अखबार है न वहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाघ्य साधनों की अपेक्षा है ना? तो ये हम परिच्छ जीवन में जैसे हम जीवित रहना चाहते हैं ना इसका मूल कारण क्या है तो जीवन के नागरूप का रूप नहीं है अपने को वो सब स्वरूप जान ना अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए बाहर की चीजों की जरूरत है परंतु जब अपने को जित स्वरूप जान गए और तुम्दीय जित स्वरूप लौकिक लौकिक गति में विद्यालय भी चाहिए पुस्तकालय भी चाहिए अध्यापक भी चाहिए सत्संग भी चाहिए सत्संग भवन भी चाहिए शिक्षक भी चाहिए आ, ना आ, और स्वरूप गति देखो क्या है विद्या की गति क्या बल्कि आनंद होने के लिए क्या चाहिए जब यदि दूसरे के घर आनंदित होने के लिए जाना पड़ता है है ना दूसरे से कुछ लेना पड़ता है मांगना पड़ता है अपेक्षा होती है दूसरे की जरूरत होती है तो हम जरूर दुख रूप है, अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानते तो हमको आनंद के लिए बाजा चाहिए हमको आनंद के लिए नृत्य चाहिए हमको आनंद के लिए मनोरंजन की सामग्री चाहिए घोर की सामग्री चाहिए क्या हम अपने शुद्ध आनंद स्वरूप के अज्ञान से अज्ञान से अपने में आनंदाभाव की कल्पना कर ली सुख की कल्पना कर ली है ना क्रांत हो गए, अपने को दुखी कर लिया तो सुख बिताने के लिए सब उपकरणों की औजार की आवश्यकता हो गई अपने को जान परिच्छा तो अपने व्यासान चाहिए ना अपने भी आधार चाहिए तो यह अपने में जहाँ तक परिच्छिता की बुद्धि है क्रांति है वहाँ तक सारी लौकिक सामग्री जीवन संबंधी ज्ञान संबंधी आनंद संबंधी उपस्थिति संबंधी सब कुछ चाहिए लेकिन जब आपने आप को प्रत्यक्ष चैतन ब्रह्म तत्व के रूप में जान लेते हैं तो सब रहता है सब रहता है सब समाधि का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है निवृत्ति का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है समाधि और विक्षेप में एक ब्रह्म नारण ब्रह्म लोक में और मर्क लोक में और नरक लोक में एक ब्रह्म और जीवन में और मरण में और सृष्टि में और प्रलय में एक अद्वितीय ब्रह्म परंतु ब्रह्म तत्व का जब ज्ञान होता है तो ये अविद्या मूलक जितने दुख हैं जितनी जड़ता है इसी को निर्माण बोलते हैं आ, लगता है तो क्या होता है तो तीन बात तो से पीड़ा होती है दुख होता है। एक तो हो जाते जाते हैं, हैं। और एक मर बेहोज तो होना होना, मर जाना आ, ये तीनों बात काढ़ से होती है और जब हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो दुख रूप बाढ़ नहीं है हम आनंद स्वरूप है रूप रूप नहीं है, हम हैं। और मृत्यु रूप प्रमय रूप नहीं है हम चरुप हैं। और द्वोत न होने के कारण राग किस से देश किस से अपेक्षा किसकी सबसे से, से निर्मुक्त हो जाते हैं इसलिए विद्या की गति अलग और अविद्या की गति अलग तो हे अचिकता तुम तो विद्यार्थी होकर करके, विद्यार्थी हो करके, के हो करके, तो विद्यार हो हो, विद्यार्थ होकर के आये हो क्यों गावा, सारे तो। काम भोगों ने तुम्हारा विच्छेद नहीं किया अलोरूपन का तुम्हारा लोक नहीं कर दिया, दियाद ने तुम्हारा नहीं चाहिए हृदय में हुई के पास तुम आए तुमने विजय प्राप्त की ये जो सच्ची जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में हुई उसको लौकिक भोगों ने कामनाओं ने तुमसे बिल्कुल तुमको विच्छिन्न नहीं किया तुम्हारी जिज्ञासा से ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से इसलिए तुम सच्चे विद्यार्थी हो सच्चे जिज्ञासु हो आओ हम तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दे अब था। तो जाए। तो जाए। आगे था विपरीते तो विद्यता विद्या नजिकेत संबंध है नत्वा कामा हवो लो अद्यामत वर्तमानीरा पंडित मनम तंत्री मूढ़ा अंधे ना नीयम था नापराय प्रतिभातिल ोहन मूढ़ अयको नास्थ मानी मेरा नचिकेत मे यमराज ने कहा का मार्ग दूसरा है और विद्या का मार्ग दूसरा है ये दोनों परस्पर दूरम दूरणा महता अंतरेण विपरीते अन्योन्य व्यावृत रूपे विवेका विवेकात्मक एक विवेका का मार्ग है एक अभिवेक का मार्ग है एक संसार में फंसने का मार्ग है एक संसार से छूटने का मार्ग है एक क्रिया कारक और फल का मार्ग है और एक स्वतः दीर्घ आत्मा के है वरुण के ज्ञान का मार्ग है दोनों तो, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। कोई भी वस्तु आपको देखनी हो तो आँख से देखेंगे नहीं देखेंगे भाई आंख को वस्तु के पास पहुंचाने तो में मदद करेगा यही बात वेदांत की भाषा में बोलते हैं तो कहते हैं कि ज्ञान में कर्म सहायक है आंख से कोई वस्तु देखने में पांव मददगार है ज्ञान से वस्तु की उपलब्धि करने में कर्म मददगार है पाव कर्म प्रधान है और आख ज्ञान प्रधान है अब प्रधानता को छोड़ दो कर्म और ज्ञान को ले लो ज्ञान का सहायक कर्म है क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो तक तो आपको कोई वस्तु मिलेगी नहीं एक आदमी के घर में धन होवे, उसको पांव के नीचे होवे उसके, उसके पॉकेट में होवे, लेकिन मालूम ना हो तो मिला हुआ है और वो तो अपने को कंगाल समझता है ना गरीब समझता है ना अपने गरीब बने की कंगाल बने की भ्रांति उसकी मालूम पड़े बिना तो दूर नहीं होगी ना एक आदमी स्वर्ग में हो गए लेकिन उसको मालूम न पड़े कि हम स्वर्ग में हुए तो वो बादशाह हो गए परंतु मालूम न हो कि हम बादशाह हैं वो स्वयं ब्रह्म है लेकिन उसको मालूम नहीं है कि हम ब्रह्म हैं तो दोष असल में कहा है ये देखना क्या परमात्मा हमको इसलिए नहीं मिल रहा है कि परमात्मा दूसरे देश में है और हम दूसरे देश में हैं। यहाँ ईश्वर नहीं है अगर यहां ईश्वर ना हो है, तो वो ईश्वर ही नहीं होगा क्योंकि ईश्वर तो उसको कहेंगे कि जो सर्वदेश में देश का आधार देश का अधिष्ठान देश का प्रकाशक देश जिसमें कल्प देश जिसमें सबका शून्य ऐसा होकर परमात्मा ये विराजमान है बोले हम तो अभी पांव से चलेंगे तब परमात्मा के पास पहुंचेंगे इतनी दूर चलेंगे तब पहुंचेंगे बोले भाई हम चाहते हैं परमात्मा को जरा छाती से लगाना का छाती से कब लगेगा कि जब हाथ दोनों हाथ से पकड़ेंगे और छाती से लगाएंगे? होंगे मैंने कर्म साध्य तो परमात्मा तब हो ना जब हाथ से पकड़ा जाए और पकड़ के छाती से लगाया जाए बोले भाई अभी पहले बातचीत करेंगे परमात्मा से फिर मिलेंगे आप देखो कोई भी नित्य प्राप्त वस्तु कर्म से प्राप्त नहीं होती उसकी अप्राप्ति का जो भ्रम है अविद्या है मूर्ख है उसको मिटाना पड़ता है परमात्मा की प्राप्ति में केवल अज्ञान ही प्रतिबंधक है और अच्छा परमात्मा इस समय न हो तो क्या करेंगे तो चुपचाप इंतजार करो या कुछ खटपट करो आ जाए कोई बात हो सकते या तो परमात्मा के लिए कुछ खटपट करो आ जाए और या तो चुपचाप बैठ के इंतजार करो आवे मन कर्म करो या समाधि लगाओ कुछ नाचो कुछ कूदो कुछ कुछ लोलो है ना अल्लाह हो अकबर <स्थाथ> वहां तक आवाज दूर हो तो आवाज पहुंचाओ और वो यहां से नारायण इस समय अगर ना होए तो इंतजार करो व्याकुल हो जाओ उसके लिए परंतु जो है उसके लिए व्याकुल हो रहे हो कि जो नहीं है उसके लिए व्याकुल हो रहे हो किसकी इंतजार कर रहे हो अगर ईश्वर इस समय नहीं है तो यह बात हुई ना कि पहले भी नहीं था या पहले हो के नहीं रहा या अभी पैदा ही नहीं हुआ आगे पैदा होगा जब तक ईश्वर को काल से परिच्छि नहीं मानोगे इसी समय ईश्वर यही मौजूद है नाराण तो क्यों नहीं मिलता है अगर इस समय ईश्वर न हो तो ईश्वर काल परिचि होगा ना पहले साब नहीं है याद नहीं है आगे पैदा होगा कोई तो मरने जीने वाली चीज का नाम ईश्वर नहीं होगा तो केवल अज्ञान ही प्रतिबंधक है नारायण तो लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जो ईश्वर रूप नहीं है जो ईश्वर रूप नहीं है वो बताओ जिसका अभिन्न निमित्तों का कारण ईश्वर नहीं है परिणामी नहीं है ना, नाने इसी इस समय इस समय का आप अधिष्ठान होने से परमात्मा अविनाशी है काल का प्रकाशक है काल परमात्मा में कल्पित अध्यक्ष है परमात्मा के स्वरूप में काल का अस्तित्व ही नहीं है पर तो इंतजार नहीं करना है और परमात्मा देश का आधार है देश परमात्मा में अध्यस्त है परमात्मा देश का प्रकाशक है परमात्मा देश की कल्पना से परिच्छिन्न नहीं है परमात्मा में देश का अस्तित्व नहीं है अर्थात परिपूर्ण परमात्मा है और ये जो लग, अलग अलग पदार्थ दिखाई पड़ते हैं नारा अलग, अलग अलग एक से दूसरे का रिश्ता कभी मालूम पड़ता है कभी नहीं मालूम पड़ता है अलग अलगनम अलगनम जैसे बोलते हैं अलग अलग न लगती सब चीजें अलग अलग, अलग आ, एक दूसरे से जुदा जुदा मालूम पड़ती हैं कथा पटो न भवती है खड़ा कपड़ा नहीं है कपड़ा घड़ा नहीं है मालूम पड़ता है ना इन सब वस्तु कल्पना वस्तु कल्पनाओं का जो वस्तुओं का कल, वस्तु की कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है वस्तुओं का जो प्रकाशक है वस्तुएं जिसमें अध्यक्ष है जिसमें भिन भिन भिन का अस्तित्व ही नहीं है वो वस्तु भेद से रहित परमात्मा इन सत्ता शून्य वस्तुओं में क्या नहीं है सब पहचानते क्यों नहीं है हम में, तुम में इनमें उनमें यहाँ वहाँ और वह जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब परमात्मा तो परमात्मा के पहचानने में तो परमात्मा के मिलने में प्रतिबंध क्या है तो केवल अभिद्या प्रतिबंध है अबिद्या के अतिरिक्त और कोई प्रतिबंध नहीं है देश काल वस्तु से अपरिचिन्न पदार्थ मैं और तुम से अपरिच्छिन्न पदार्थ यह और वह से अपरिचिन्न पदार्थ यहां और वहां से अपरिच्छिन्न पदार्थ अप और तब से अपरिच्छिन्न पदार्थ उसकी उपलब्धि में उपलब्ध उसकी उपलब्धि में बाधा क्या है उसकी प्राप्ति में प्रतिबंध क्या है केवल अज्ञान प्रतिबंध है हम उसको पहचानते नहीं हैं, तो उसको पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए तो जो क्रिया कारक और फल में आसक्त हो जाते हैं ये क्रिया करनी है और उसका कारक ही हाथ पांव आदि है अथवा तो बाहर हो तो अमुख अमुख सामग्री है और फल माने हम करता आ, मैं करता हूं और परमात्मा मिलेगा तो मैं उसका भोगता हो जाऊंगा हम भोगता आ, परमात्मा भोगता हो जाएगा हम भोग्य हो जाएंगे अगर परमात्मा भोगता होगा तो तुम उसके साक्षी हो जाओगे बना इसलिए विद्याभीप्सी नाम नजीके ना, तथा मन सच्चा परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा इच्छुक कौन है जो विद्याभीप्सी है जो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जमराज ने कहा नजीक ऐसा अध्य हो तुम तो, मैं मानता हूं कि तुम सचमुच कोई क्रिया कारक फल अविद्या के विस्तार को नहीं चाहते हो तुम कोई प्रेय हस्ती गिरण्य आदि नहीं चाहते हो तुम परमात्मा की विद्या चाहते हो विद्या नहीं तो महाराज मन में हो है कि हमको तो बहुत बढ़िया विमान चाहिए हवाई जहाज है ना तो मोटर चाहिए मोटर मकान चाहिए बहुत बढ़िया उद्यान चाहिए बहुत बढ़िया विमान चाहिए उद्यान चाहिए चाहिए अफसर ही चाहिए बड़े भारी अवसर हो जाए हो एक अफसरा एक अवसर तो ओ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो बोले बाबा अपसरी चाहिए कि अफसर अफ्सरा चाहिए यदि ये चाहिए बाबा तो तुम विद्या अभी नहीं हो अमुक काल की समाधि इतने काल में लगे इतनी मात्रा में लगे ऐसी समाधि चाहते हो अमुक स्थान मिले ऐसा कोई देश चाहते हो अमुक वस्तु भोगने को मिले कोई भोग चाहते हो ऐसा अभिमान हमारे बड़प्पन का हो जाए कोई अभिमान चाहते हो तुम सत्य यथार्थ का ज्ञान चाहते हो कि नहीं तो के साथ सचमुच तो यथार्थ का ज्ञान चाहता है क्यों उन्हें नत्वा कामा बहो अघो अनुबंध क्योंकि अविद्व बुद्धि प्रलोभना अविद्वानों की बुद्धि को प्रलोभित करने वाले जो समझदार नहीं है उनकी अकल जिनके लिए मारी जाती है ना समझ लोग जिसके चक्कर में आ जाते हैं बच्चा गया दवा लेने मदारी का खेल देखने लग गया परंतु हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले पर्वत स्वागत करने के लिए आया लि खाओ पियो मौज करो बोले राम काज की ने बेना का विश्राम दूर ही से नमस्कार कर लिया ना छाया पकड़ने वाली ने पकड़ा नहीं चक्कर में नहीं आए लंकि ने रोका है ना किसी को घायल कर दिया किसी को मार दिया है ना किसी को हाथ जोड़ लिया संसार में कई तरह के लोग होते हैं लेकिन जब तक सीता नहीं मिलेगी तब तक विश्राम नहीं मोहार कामक्रोधादि शांति सीता समाज आत्मा रामो विराजते हनुमान जी विवेक विवेक की मूर्ति जा रहे हैं सीता का पता लगाने के लिए रास्ते के किसी प्रलोभन से किसी वेघन से किसी बाधा से वे अपनी यात्रा को शिथिल नहीं करते हैं कोई देर के लिए विश्राम भी नहीं लेते हैं कार्यम बात आदयामी शरीरम बात आप तो ज्ञान लेके छोड़ेंगे ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा ज्ञानम ज्ञम ज्ञानगम्यम हृदय ज्ञान स्वरूप साक्षात परमात्मा है एक तो छोड़नी है दूसरे लोगों की क्या गति होती है बोले तो भोग के चक्कर में पड़ गए योग छूट गया अविद्या या मंतरे वर्तमान स्वयं ंड्रम्योगय जीरा पंडित मनम्रम्यम मुडा अंधे न नियमाना यथांधा क्रियाकारक कारक फल भेद बुद्धि अविद्या आत्मिकव बुद्धिस्तु विद्या तो अविद्याम अंतरे वर्तमान कहा वर्तमान है क्या सच है क्या झूठ है इसका विवेक नहीं एक दूसरे का परस्पर अभ्यास करके अविद्या से ग्रस्त हो रहे हैं याम अंतरे वर्तमान ये तो संसार भाजना जना संसार भाजना संसार भाजना जना महाराज क्या मिलना है बोले संसार संसार संसार माने ईद पत्थर नहीं हो ईद थर का नाम संसार नहीं है क्षण है कर्तापन और भोगतापन ये किया और ये पाया है ना ये जो किया और ये भोग पाया ये प्रयोग किया और ये भोग पाया तो वो कहा है विद्याम अंतरे वर्तमाना जैसे कोई घने अंधकार में भूते घनी पूते समी वर्तमान जैसे कोई घने अंधकार में गिर गया हो पुत्र पश्वादी तृष्णा पास तथे अंधकार में जा रहे इधर से बेटा आया उधर से हाथी घोड़ा मुंडर आए उधर से है ना नये में से तृष्णा निकली सौ तो सौ तो फंदे सौ सौ पास में फंस गए एक तो अंधेरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूजे नहीं कहा जाना लक्ष्य का पता नहीं मार्ग का पता नहीं अंधेरे में ये नहीं पता चलता कि लक्ष्य अपना किधर है तो भीतर और ढूंढ है बाहर वो तो महाराज है। आप समझते होदवंत तो तो कभी नाचते नाचते दूर दिखाई पड़ता है कभी नाचते नाचते निकट दिखाई पड़ता है नहीं जाती कभी कांपता रहा था कभी डुरी कांपती है कभी हाथ कांसता है कभी कम सही जती कभी बिल्कुल पेड़ खड़ा हो जाता है आ, कभी उपाधि के साथ नाच रहा है कभी निरुपारी हो करके अस्थिर हो रहा है ऐसा बास का है ऐसा भाई वो नाच भी सकता है नहीं भी नाच सकता है नाचता हुआ नृत्य करता हुआ दिखता है तब एजती नृत्यती न एजती नृत्य थी न कभी निष्कंप सत्य के रूप में दिखाई पड़ता है कभी लीला में प्रकम्प के रूप में दिखाई पड़ता है हो गया तो के सर्वस्य गोपी जनस्य आ गया बीच में महाराज संपूर्ण व्यक्तियों के बीच में आकर केंद्रित कर रहा है तदु सर्वस्य था कभी सब बिल्कुल बाहर खड़ा हो गया क्वित अजया क्वचित आत्मनाथ शरतो नुचरे निगम वे कैसे वर्णन करते हैं क्वित अजया चरता वचित आत्मना चरत ऐसा है वो परंतु महाराज जब अंधकार में फंस गए अविद्या अंधकार न लक्ष्य का पता न मार्ग का पता और पुत्र पशु आदि तृष्णा पाप सब ऐसी आबद्ध हो गए ऐसा चाल करते हैं नारायण स्वयं दूसरा कोई उनको तीर माने चाहे न माने पंडित मनम स्वयं प्रखाव तो वह पंडित शास्त्रकुश कुशलास्वी मन एक अभिमान पांडित्य का अभिमान धैर्य का अभिमान हम बड़े इंद्रिय विजयी हैं हम बड़े भारी पंडित हैं जिनका अभिमान लेकर के बैठ अब परमात्मा तो महाराज का है जो मान के भीतर अटे रहे मान जहां मान हुआ ना देखो परमानंद स्वरूप भगवान परंतु जब उसको एक मान के भीतर कोई रखने लग जाए जैसे कोई आकाश को घड़े में बंद करना चाहे जैसे कोई हवा को मुठ्ठी में पकड़ना चाहे तो महाराज ये कहता उन्हें तो ये मान के चक्कर में नहीं आता एक इंच का है की एक फुट का है की एक गज का है कि एक मील का है मील तो का है के नहीं है के नहीं कालमान एक मिनट दो मिनट दस मिनट बस्तू मान इतना बचत एक मिनट दो मिनट ये काल काल का विवर्त है वो आ, काल में भी परिणाम नहीं होता विवर सही होता है देश में भी परिणाम नहीं होता विवरत ही होता है देश काल के परिमाण भी परिणाम नहीं है विवर्त ही है ये आजकल बरसों तरसों ये काल के परिणाम नहीं टुकड़े नहीं है काल में ये टुकड़े करते ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तत्व के परिणाम नहीं है ये सारे परिमाण दिख तत्व में भी कल्पित हैं। क्योंकि असल में दिख तत्व और काल तत्व अपने अधिष्ठान ब्रह्म तत्व से प्रत्यक्ष कुछ है ही नहीं और ये वस्तु हमारा तत्व में भी ये परिणाम नहीं है ये जो परिमाण वाले पदार्थ है ना ये तनमात्र वस्तु में परिणाम नहीं इनका जो परिमाण मालूम पड़ता है ये विभर ही है अब उसने घेर लिया एक देश में भगवान एक काल में भगवान एक वस्तु में भगवान अविद्या में अमान को मान में कर लिया और फिर बोले हम धीरे हम पंडित हैं पंडित हम मन चंद्रमाना पर साधन का संबंध थोड़ा सा मालूम पड़ा और साधन साधवस्तु की इच्छा हुई इसी साधन में संसार के साधन में हो भोग के साधन ये करने से इतना पैसा कमाते हैं ये करने से स्वर्ग मिलता है स्वर्ग पाने के लिए ये करो है ये साधन साध्य का संबंध है इससे हमको ये सुख मिलेगा हम ऐसे भोजता बनेंगे ये फल का ज्ञान है ये वाली सी है महाराज कर्म का ज्ञान है न कर्म के फल का ज्ञान काम का ज्ञान कर्ता बने का ज्ञान कैसी में फांस गए और अपने को मानते हैं वीर और पंडित और इसका फल क्या होता है यहाँ तमान पाठ है ये धातु है इस नित्यम कौ के लिए गु नारायण तंत्र शब्द बनता है होकर हो के हाँ। ये तंतर शब्द बनता है इसका अर्थ है कि टेड़े मेढ़े इसी संसार में घूमते रहते हैं कभी बाएं गए तो कभी ऊपर गए तो कभी दाइने गए तो कभी नीचे गए जैसे सर्प की गति कुटिल होती है बेड़ा मेरा चलता है इसी प्रकार ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर दाइने बाएं कभी सुख की ओर कभी दुख की ओर कभी नरक की ओर कभी स्वर्ग की ओर कभी जड़ता की ओर कभी चेतनता की ओर भटकते रहते हैं वो पंडित कब वो का वो भटकते रहते हैं बड़ी अंतिम मूढ़ा रहे ओर भटकते रहते हैं क्योंकि मूढ़ है उनकी स्थिति क्या है जैसे और आज पहाड़ में कहीं यात्रा करनी हो और एक अनजान आदमी मिल जाए उन्हें चलो हम रास्ता बता देते हैं वो जंगल में पहाड़ में वो अनजान आदमी इधर से उधर भटकता फिर है, इसी प्रकार जो परमार्थ को नहीं जानते हैं वे जो परमार्थ के संबंध में अंधे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन ब्रह्म के में है ना ब्रह्म तत्व को यथार्थ तत्व को नहीं जाना है पदार्थ के संबंध में अंधे पुरुषों जैसे किसी अंधे को ले करके चले अगला आदमी यदि जानकार नहीं है मार्ग को नहीं जानता है लक्ष्य को नहीं जानता है तो उसके पीछे महाराज पीठ पर हाथ रख के उसके पीठ पर हाथ रख के उसके पीठ पर हाथ रख के, के। अंधा बहुत हजार जने चले लेकिन जब अगले कोई नहीं मालूम है तो पिछले को कहा से मालूम होगा है ना? तो जैसे अज्ञानी पुरुष जैसे आगे वाला अज्ञानी हो गए तो पीछे उसके चलने वाले भी सब के सब अज्ञानी वैसे स्वतः सिद्ध परमात्मा है ना इसी देश में इसी देश की उपाधि से देश का प्रकाशक किसी देश का अविश्वास यही देश जिसमे कल्पित यही जिसमें कल्पित यही वस्तु जिसमें कल्पित, यही मैं तुम जिसमें बात रहा उस वस्तु को महाराज जहां का कहा ज्यो का क्यों तो देखा नहीं वो जा रहे हैं घूमने एक पागल कहीं जा रहा तुमने पूछा कहाँ जा रहे हो बोले अपने जा रहे हैं प्रेरणा को हो। नहीं। यो आप कुछ आता The law of destruction. go <laughs> क्योंकि वे मूध है हाँ। क्योंकि वे मूढ़ हैं, इसलिए साम्पराय उनको भाषता नहीं तो पाय शब्द का अर्थ किया कारण आयोग और राज्य कारण भी आंप का विस्तार संत परमात्रो का विस्तार इस प्रकार ये पांच पाठ का जो विस्तार भाग रहा है विस्तार तो यदि एक में समन्वित न हो, एक में होते निकले और एक काटों का लय होता है यदि लय की प्रक्रिया से एक कारण की सिद्धि न होए, ये किसी भी कारण से उत्पन्न होने अन्य कारण में लीन होते हो तो, तो कोई होगी होगी। और नहीं यदि इनकी उत्पत्ति पानों से हुई हो या प्रकृति से हुई हो या चित्त से, से हुई हो या किसी धर्म अंतर से हुई हो शून्य से हुई हो या न हुई हो इसलिए पहले अचार भ्रम का अर्थात कारण भ्रम का करना पड़ता है ये तो जानते यथोह जाता जीवंती का निरूपण किया जाता है इतिहासों की बुद्धि में ये बैठाने के लिए ये जो पांच पाठ का विस्तार ये जो ये जो इंद्रियों का बखेड़ा ये जो विषयों का बखेड़ा भाग रहा है तो वक्त एक का ही विस्तार है और पर निपण किया जाता है ये उसका विस्तार में परिणाम नहीं है ये केवल विदर्थ भाफ है अद्वितीय वस्तु केवल इसके रूप में भाष रही है ये काम कारण भाई जो है ये सर्विष्ट है उसका जाता है तो अब द्वितीय तरफ जन में इस प्रकल्प को करने के लिए अतर भी चाहते करते हैं तुरंत जो चालक है चालक के नामक ना है वो चालक यदि चाहे कि हम सड़क धर्म और अतर धर्म को जान जाए तो प्रति कांतराया न भाती का प्रति ये पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म अविद्वान के प्रति मूर्ख के प्रति बुद्धिहीन के प्रति ये परापर ब्रह्म का जो ज्ञान है जो नहीं होता उसको ये भाषा ही नहीं है तो क्यों ही भाषता अरे भाई वो तो प्रमाद में, न, प्रमाद है। में ना? प्रभाव का अभिप्राय क्राम है में लगा हुआ है कि बेटा पढ़ो बेटा को ना पटल जुड़ाने में तो गंगा कहने जो है वो प्रमाण करता है ये बालक अर्थ है वो अपिकल्प अम्रिक, के मार्ग में करना नहीं चाहता है जानता नहीं है वो वृक्षों के मार्ग में चलता है ये ही प्रमाण है हमारे ने बंटवारा हो गया है तो जाती है यह प्रसंग आया है क्या है? मृत्यु की तरह आकर के किसी को खाती नहीं है मान होकर के मृत्यु मूर्तिमान होकर हो के किसी को खाने के लिए नहीं आते। आती नई मृत्यु मृत्यु किसी ने देखा नहीं लाल है कि काली है कि पीली है कि लंबी है कि चौड़ी है उसकी आकृति की नदी है उसका मृत्यु मांग गई तो नारद जी ने कहा जा तो सारे लोग घूमने तो कोई उसको पसंद इनकार करते हैं कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे लोग तो अस्वीकार करते हैं। में से है। तो में के ब्रह्मा जी के पास गए अरे तो पिताजी हमको तो कोई स्वीकार नहीं करता है सब लोग मृत्यु से अस्वीकार करते हैं फिर हम क्या करें बेटी तुमको जब कोई अंगीकार नहीं करता वो तो बैठ के एकांत में रोने लग गई रोने लग गई तो जब ब्रह्मा जी दौड़े और उसकी आंख पे जो आंसू गिर रहे थे उनको उन्होंने ले लिया बस तुमको चाहे कोई शरण करे चाहे नहीं करे तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं लगेगा किसी को तू तो निराकार हो जाएगी और ये जो तेरे आंसू की मुदे हैं ये संसार में रोक बनेगी रो एह, कोई टीबी कोई तना कोई जुकाम कोई बुखार तो ये तेरे आंसू ही है ना इसी से स्त्री को कभी कभी उलाना देते है ना तो कहते हैं कि देवी तुम्हारे आंसू मारने के लिए काफी है अब और क्या करोगे तुम्हारे लिए अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने की जरूरत नहीं है है ना तो मृत्यु की आंसुई मृत्यु की आंसुई संसार को मारने के लिए पर्याप्त है तो मौत तो कहीं दिखती नहीं तो तो मृत्यु प्रवीणी असल में मौत को अगर ना हो कि मौत क्या है मृत्यु क्या है तो जब मनुष्य के जीवन में प्रमाद वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए भगवान से विमुख हो गए सत से विमुख हो गए सब तत्व से विमुख हो गए सब समझना मृत्यु इसके से रही है बिना मृत्यु का आवेश हुए कोई तो भले मार्ग को छोड़ता नहीं है तो वो राष्ट्र वो जाति वो संप्रदाय नष्ट हो जाता है जो अपने कर्तव्य के संबंध में प्रमाद करता है समाज तो दियंता जो प्रमाद कर रहा है वो तो मृत्यु के चंगुल में रहेगा मृत्यु के पंजे में वो खाता रहेगा वो मृत्यु से मुक्त होकर के अमृतत्व तो की प्राप्ति कैसे करेगा तो भाई, मनुष्य आखिर ये प्रमाद क्यों करता है इतना सच्चाई महात्मा लोग अपने हृदय में ही ईश्वर का अनुभव कर लेते हैं कि यही है कहीं जाने की जरूरत नहीं प्रवृत्ति भी नहीं और वृत्ति भी नहीं क्योंकि हम जहां हैं वहीं ईश्वर है हमारे आत्मा का अस्तित्व और ईश्वर का अस्तित्व ये दोनों अलग अलग देश में अलग अलग काल में अलग अलग रूप में नहीं है ऐसी तो अवस्था में भी परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता मनुष्य को तो बताया वित्त मोहे न मूडम मनुष्य असल में धन के मोह में मूड हो गया है वित्त मोहे न मूडम वित्त माने मान जाए हो दृश्य पदार्थ है ना उसी के वित्त बोलते हैं होता है, विदित और और वित्तु ये धातुएं, विद धातुएं जो है कई हैं। सत्ता के अर्थ में है विचार के अर्थ में है लाभ के अर्थ में है विध धातु विध धातु कई अर्थ में है तो वित्त माने जो आत्मा के अतिरिक्त होता है वो सब का सब वित्त है तो असल में मनुष्य अनात्मा के मोह में मूड हो गया है दृश्य के मोह में मूड हो गया है जिसको वो अपने से अलग अनुभव करता है उसको तो चाहता है और अपने आप को जिसके लिए चाहता है उसको भूल गया है समोहे ना मूड समोह ऐसे समझो जैसे कोई रास्ते में चलता हो है, तो कभी उसका पाव पीछे फिसल जाता है तो गिर जाएगा और कभी उसका पाव आगे फिसल जाता है वो तो भी गिर जाएगा और जहाँ पाँव रखे वहीं थक जाए तो तब वो तो भी गिर जाएगा उसकी यात्रा नहीं बनेगी आगे नहीं बढ़ेगा तो ये मनुष्य का जो मन है ये क्या प्रमाण करता है न मूढ़ वित्त मोहे न मूढ़ जो छूट गया जो पीछे रह गया तो नहीं, है? बचपन में हमारा जीवन ऐसा था अब वैसा नहीं रहा में जाने वाली उत्तम घटनाएं भी दुख का कारण बन जाती हैं और हमारे ऐसा बढ़िया बेटा था नृत्यु तो भूत में जब हमारा मन पीछे की ओर फिसल जाता है जैसे पांव फिसल जाए वैसे हमारा मन पीछे की ओर फिसल गया तब क्या हुआ बोले शोक आ गया मन में और जब आगे की ओर गया तो भय आ गया मन में आगे के लिए यहाँ पे लोप होता है अगर मिलने की है ना यह काम है ना काम तो आगे और मिले और मिले और मिले और शायद न मिले तो भय और लोक दोनों तो भविष्य दृष्टि से होते हैं भविष्य में हमको ये लाभ हो गए और भविष्य में कहीं ये हानि न हो जाए होता है। अब ये सब तो क्या है कि ये मोह के विलास जैसे सब जैसे रामलीला होती है जैसे कृष्ण तो लीला, लीला होती है वैसे हो हमारे जीवन में हमारे हृदय में एक मोह लीला होती है वर्तमान में जिससे मोह है पीते हुए कि याद करें तो रोएं और आगे उसके नाम का ख्याल करें तो भयभीत तो हो जाएं और वर्तमान में उसको पकड़ के बैठ जाएं जाए तो बदलने ना पावे ये कहीं जाने न पावे तो मोह आ जाता है वो मोह मोह मोह माने चित्त का विपरीत हो जाना मोह है मोह शब्द है संस्कृत भाषा में चित्त की विपरीत था मोह वैचित तो विपरीत चित्त का होना क्या है कि तो जो चीज जाने वाली है, है। उसको रखने की की कोशिश करना, ये विपरीत अब कोई आदमी ये कोशिश करे कि, तो कि हमारे बाल हमेशा काले जाए सफेद न हो हमारे दाँत न टूटे हमारे चेहरे पर चुररी ना पड़े हमारे बुढ़ापा न आवे हमारे मौत न आवे तो वो मोह करता है ना अपनी जवानी के मोह में फंस गया इसी प्रकार ये जो धन आता है आता है और ज्यादा है ये कुछ व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार और कुछ समस्ती प्रारब्ध के अनुसार फलवता उपब्ते है ईश्वर ईश्वर जो है वो हमारे पूर्व कर्मानुसार बहुत सारे फल हमारे सामने भेजता है और उनको हटाता है अपना तो उससे बस कोई है नहीं लेकिन मनुष्य फल के मुह में ऐसा मुग्ध हो जाता है मूड हो जाता है मूड वृद्धम मूड माने अटक गया हो अटक गया ऐसा आटक गया की अब दस से मत नहीं होता है हमारे पास तो यही रहना चाहिए हमारे पास तो यही होना चाहिए यही मूड है आ, मूड है गर्भ माँ के पेट में बच्चा था अब जब उसको पैदा होना चाहिए तब पैदा न हो निकले नहीं वहीं रह गया तब उसको क्या बोलते हैं कि गर्भ मूड हो गया उसको तो रास्ता नहीं मिला निकलने का इसी प्रकार आदमी धन और संपत्ति के चक्कर में बढ़ करके ऐसा मूड हो जाता है कि जब निकलने का अवसर प्राप्त तो होता है तब भी वो नहीं निकल पाता यही उसकी मूडता है कहते हैं एक बार एक आदमी को चार दीवारी के भीतर डाल दिया गया चार दीवारी थी चौरासी को और उसमें से निकलने का एक ही दरवाजा था और वो आदमी था अंधा तो उससे कह दिया गया कि ये दीवार पकड़े हुए तुम चले जाओ है ना हाथ में लिया नदिया और दूसरे हाथ से पकड़ा दीवार भाई दीवार में जहाँ दरवाजा मिले वहाँ निकल जाना और खुजली हुई तो हाथ में एक हाथ में धंडा और दूसरे हाथ से खुजलाने लगा और चलता रहा वो दरवाजा बीत गया और फिर उसको चौरासी को कटक कर लगाना पड़ा तो इसी प्रकार ये जो संसार में जीव भटक रहा है चौरासी लाख जोड़ियों में उनमे ये मनुष्य जोड़ी जो है ये निकलने का द्वार है यहाँ आकर के भी यदि वो वित्त मोह से मूड हो गया यदि धन में फस गया जन में फस गया परिवार में फस गया शोक में मोह में लोग में भय में काम में कृष्णा में यदि ग्रस्त हो गया यहाँ आकर के भी उसने परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं की तो माती महती ही असत्य मस्ती न चेद यहाँ वेदीन मी विनं ही इस मनुष्य जीवन में यदि परमात्मा को जान लिया तब तो तुम्हारा जीवन सत्य और यदि जीवन में तुमने नहीं जाना तो बड़ा भारी चुनाव सत्यानाप कर लिया ये लोग ऐसा समझते हैं लोगों अयम लोगो ना यदि ये जो कुछ है तो यही लोग हैं मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं तो खा हो खेलो इसी में हो, यही जगत का मेला है तो बस तो जगत इतना ही है जिसमें खा लो पी लो और संसार के सुख भोग लो मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं ऐसा करके महाराज मानी हो जाते हैं मानी वो समझते हैं कि हमारे पास चार नेता है नारायण हमने देखा आ, एक एक बार काशी विद्यापीठ में बाराणसी में एक सभा सम्मेलन हुआ सभापति बनाए गए अभी महाराज विज्ञान परिषद दर्शन परिषद साहित्य परिषद का तो अधिवेशन और शेख जी महाराज तो कार बांटने की और कुछ शेख जी को आता नहीं था में जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया बड़ा सच्चा था किसका उसको तो, तो, तो, तो पैसे वाले है जो है ना वो अपने से बड़े पैसे वाले का तो कुछ लिहाज करते हैं परंतु तो अपने से छोटे पैसे वाले का तो लिहाज करते ही नहीं है ना तो, तो पैसे वाले को भी बड़ा मानते हम